शिवपुराण वायता भवाद्या मूर्तियाष्टौतासापी तो चक्त महादेवाद तथकाूर्तय शक्ति महा सहिता शक्त सर्वे तृतीया वर्णे स्थिता सत्तृत शिवजोराज्यां दिशंत फलमी भव आदि आठ मूर्तियां और उनकी शक्तियां तथा शक्तियों सहित महादेव आदि ग्यारह मूर्तियाँ जिनकी स्थिति तीसरे आवरण में है शिव और पार्वती की आज्ञा सिरोधार्य करके मुझे अभिष्ट फल प्रदान करें विसराजो महातेजा महामेघ समस्वना मेरु मंदर कैलास हिमाद्री शिखरोपम सीता भ्रिखराकार ककुदा का परशोभित महाभोगेन्द्रक विराजि रक्ता सेक्त विलोचन तीवरोन्नतसर्वांग सुचारु गोज्वल प्रशस्तक्षण श्रीमा प्रज्वलन मणिभूषण शिव प्रिय शिवासक्त शिवजोध्वजवाहन तथा तच्यास पग्रह जो राज पुरुष श्रीमान श्रीमत्त समे काम प्रयक्षतो जो विस्मो के राजा महातेजस्वी महान मेघ के समान शब्द करने वाले मेरुमंद्राचल कैलाश और हिमालय के शिखर के भांति ऊंचे एवं उज्जवल वर्ण वाले हैं श्वेत बादलों के शिखर की भांति ऊंचे कुकुश से शोभित है महानागराज शेष के शरीर की भांति पूछ जिनकी शोभा बढ़ाती है जिनके मुख सिंह और पैर भी लाल हैं नेत्र भी प्रायः लाल ही हैं जिनके सारे अंग मोटे और उन्नत हैं जो अपनी मनोहर चाल से बड़ी शोभा पाते हैं जिनमें उत्तम लक्ष्मण विद्यमान है जो चमचमाते हुए मणिमय आभूषणों से विभूषित हो अत्यंत दीप्यमान शिखाई दिखाई देते हैं जो भगवान शिव को प्रिय हैं और शिव में ही अनुरक्त रहते हैं शिव और शिवा दोनों के ही जो ध्वज और वाहन हैं तथा उनके चरणों के स्पर्श से जिनका भाग परम पवित्र हो गया है जो गाँवों के राजपुरुष हैं वे श्रेष्ठ और चमकीला त्रिशूल धारण करने वाले नंदिकेश्वर ऋषभ शिव और शिवा की आज्ञा सिरोधार्य करके मुझे अभीष्ट वस्तु प्रदान करे नंदेश्वर ओ महाजा नगेंद्र तनयात्मज नारायण कैर्द्य वित शांत साधं पिजन सहेशर समख्य सर्वासुर्मर्दन सर्वसा शिवधर्माण अक्षेचिता शिव प्रिय शिवासम्छूलरायुध शिवाश्रिशु संसक्त स्वनुरक्तरितर समे जो नंदनी पार्वती के के लिए पुत्र तुल्य प्रिय विष्णु आदि देवताओं द्वारा नित्य पूजित एवं भगवान शंकर के अंतपुर के द्वार पर परिजनों के साथ खड़े रहते हैं शर्मेश्वर शिव के समान ही तेजस्वी हैं तथा समस्त असुरों को कुचल देने की शक्ति रखते हैं शिव धर्म का पालन करने वाले संपूर्ण शिव भक्तों के अध्यक्ष पद पर जिनका अभिषेक हुआ है जिनका अभिषेक हुआ है जो भगवान शिव के प्रिय शिव में ही अनुरक्त तथा तेजस्वी त्रिशूल नामक श्रेष्ठ आयुध धारण करने वाले हैं भगवान शिव के शरणागत भक्तों पर जिनका स्नेह है तथा शिव भक्तों का भी जिनमें अनुराग है वे महातेजस्वी नंदेश्वर शिव और पार्वती की आज्ञा के सुरोधार्य करके मुझे मनोवांचित वस्तु प्रदान करे महाकाल महाबाहुर्महा इवापर महादेवाश्रिता नित्य में रक्ष दूसरे महादेव के समान महातेजस्वी महाबाहू महाकाल महादेव जी के शरणागत भक्तों की नित्य ही रक्षा करें शिव प्रिय शिवासक्त शिवोरर्चक सदा सत्कृत्य शिवजोराज्ञा सुकांक्षित वे भगवान शिव के प्रिय हैं भगवान शिव में उनकी आसक्ति है तथा वे सदा ही शिव तथा पार्वती के पूजक हैं इसलिए शिवा और शिव की आज्ञा का आदर करके मुझे मनोवांचित वस्तु प्रदान करें धर्म शास्त्रार्थ तत्प्रज शास्त्र विष्णु परा तन हो महामोहात्मतनो मधुमसा तयोराज्ञा पुरस्कृत समय कामम प्रयक्षतु जो संपूर्ण शास्त्रों के तात्विक अर्थ के ज्ञाता भगवान विष्णु के द्वितीय स्वरूप सबके शासक तथा महामोहात्मा कद्रु के पुत्र हैं मधु का गुदा और आसो जिन्हें प्रिय है वे नागराज भगवान शेष शिव और पार्वती की आज्ञा को सामने रखते हुए मेरी इच्छा को पूर्ण करें चैव चहेशी कोमारी वैष्णवी तथा वाराही च महेन्द्री चा मुंडा चंदविक वै मातर सप्तसर्वोक प्राथिता मे प्रयशन परमेश ब्र्माी महेश्वरी कोमारी वैष्णवी वाराही महेन्द्री तथा प्रचंडपराक्रमशाल देवी ये सर्वलोक जननी सात माताएं परमेश्वर शिव के आदेश से मुझे मेरी प्रार्थित वस्तु प्रदान करें